माँ की बातें श्रीमती छिरोद बाला राय एक दिन शाम को कुछ महिलाएं आई एक ने माँ से पूछा माँ कई लोग कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु अवतार नहीं हैं यह क्या सत्य है माँ ने कहा वे लोग ऐसा कह सकते हैं क्योंकि एक देहधारी मनुष्य को अवतार स्वीकार करना सहज नहीं है बात यह है कि यदि सभी अवतार कहकर स्वीकार कर लेते तो उन्हें मार खाकर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 बहुत अधिक बढ़कर है यही सोचकर पड़े रहो बाग बाजार में माँ के पास जो लड़कियाँ रहती थी उनके चाल चलन पर माँ खूब ध्यान देती थी एक लोटा या कटोरी भी जोर से रखने पर माँ खूब नाराजगी प्रकट करती बिना कारण किसी के साथ बातें करने की भी अनुमति नहीं थी एक दिन राधा रानी सीढ़ी से ते तेजी से नीचे उतर रही थी उसके पैरों में पाजेब थी उसका शब्द सुनकर माँ इस तरह ऊपर की ओर देखने लगी कि उन्हें देखकर भय लगने लगा राधु के आते ही माँ कहने लगी राधी तुझे लज्जा नहीं आती नीचे सब सन्यासी लड़के हैं और तू पाजेब पहनकर ऊपर से दौड़ी आ रही है लड़के लोग क्या सोचेंगे बोल तो तू पैरों का पाजेब अभी उतार डाल यहाँ पर लड़के लड़कियाँ जो भी हैं वे तमाशा करने के लिए नहीं आए हैं सभी साधन भजन कर रहे हैं इनके जब ध्यान में व्यवधान पड़ने पर क्या होगा जानती है इतना कहते ही राधु ने पैरों का पाजेब खोलकर कर माँ के पास फेंक दिया उसे माँ से डर नहीं था लेकिन हम सब लोग डर कर घबड़ा गई और एक दिन राधु नहाकर कंघी से बाल संवार एक गमछे से बालों को दबाकर उन्हें सीधा कर रही थी यही देखकर कर माँ ने कहा यह सब तू क्या कर रही है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 तो क्या करोगी एक दिन एक मुंशिफ की स्त्री माँ के यहाँ थी उस समय महायुद्ध की चर्चा हो रही थी उस महिला ने माँ से पूछा माँ सभी लोग कहते हैं कि यह युद्ध इस क्षेत्र तक पहुँच जाएगा तब फिर हम लोगों की क्या दशा होगी माँ माँ ने कहा यह सब कुछ नहीं होगा यहाँ वे लोग क्या करने आएंगे जहाँ जैसा होने की जरूरत थी वहाँ वैसा नहीं हुआ तो हमारे यहाँ क्या आवेंगे इसके बाद कई लोगों ने कई लोगों ने इस विषय पर तरह तरह की बातें की मां मानो थोड़ी चुप सी हो गई